ध्यान और आध्यात्मिक जीवन सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक जीवन कर्म का उच्चतर लक्ष्य अधिकांश लोगों के जीवन में उनकी सभी लक्ष्यहीन क्रियाएं, आदर्श रहित उच्चतर उद्देश्य रहित होती है जिनके बारे में उन्हें कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती वे केवल अस्पष्ट और, और मेघवत धुंधले विचारों और इच्छाओं के सागर में नानो दिशाहीन बहते रहते हैं वे लोग जिसे सामान्यतः कर्तव्य कहते फिरते हैं वह वस्तुतः आसक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता अधिकांश लोग आसक्ति और विषय सुख की लालसा के द्वारा अपने मन को व्यस्त और क्रियाशील बनाए रखते हैं आसक्ति की धारणा का अनुसरण करते हुए तथा गलत मूल्यों से चिपके रहकर क्रियाशील रहना सदा आसान होता है और प्रायः हम आसक्ति अथवा किसी न किसी प्रकार के लोभ के कारण उस क्रिया को अपना कर्तव्य कहते हैं लेकिन वह कर्तव्य है ही नहीं वह केवल आसक्ति और इंद्रिय सुखों की लालसा मात्र है भले ही हम उसे कर्तव्य की उच्च संज्ञा देकर संतोष का अनुभव क्यों न करें विशुद्ध कर्तव्य में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आसक्ति अथवा अहंकार का अंश नहीं होना चाहिए हमें परमात्मा के प्रति पूर्ण शरणागति के भाव से व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि करना है इसलिए करना चाहिए सामान्यतः लोग अपने स्थूल और सूक्ष्म व्यक्तिगत वासनाओं और इंद्रियों के दास होकर कर्म करते हैं लेकिन महापुरुष अपने अनंत स्वातंत्र से प्रेरित होकर कर्म करते हैं आसक्ति अथवा सामान्यतः जिन्हें कर्तव्य समझा जाता है उसके कारण नहीं वे समस्त कर्म सर्वव्यापी परमात्मा की भक्तिपूर्ण सेवा के रूप में यह भली भांति जानकर करते हैं कि वे परमात्मा के हाथों के यंत्र हैं हमारी गतिविधियों का हमारी क्षुद्र वासनाओं के परे एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए और यह लक्ष्य प्राप्त करना ही चाहिए हमारी क्रियाएं कभी भी लक्ष्यहीन कर्म के लिए कर्म मात्र नहीं होनी चाहिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर्मठ होने का गर्व करते हैं लेकिन इसका अर्थ इतना ही होता है कि वे चुप नहीं बैठ सकते और उन्हें अपने और अपने विचारों के साथ अकेले रहने के भय से सदा कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है उनकी असंबद्ध गतिविधि एक बंदर की क्रियाशीलता के समान है जो अत्यंत कार्यरत है अवश्य लेकिन न जाने किस लिए यह गर्व की बात नहीं है ऐसे लोग सदा ही भौतिक स्तर पर कुछ न कुछ करते देखते अथवा सुनते रहते हैं और उन्हें यदि इन से रोका जाए तो वे दुखी हो जाते हैं वे बौद्धिक स्तर पर और जीवन यापन नहीं कर सकते अधिकांश लोग आसक्ति और देहात्म बोध से प्रेरित हो श्री रामकृष्ण की भाषा में काम कांचन के लिए कर्म करते हैं लेकिन कर्म यदि उनमें सच्चा कर्तव्य बोध जागृत हो तो वह भी अच्छा है फिर भी वह एक प्रकार का बंधन ही होगा इससे भी उच्चतर और श्रेष्ठतर है पूर्ण संनागति के भाव से सभी प्राणियों में परमात्मा की भक्तिपूर्ण सेवा करना अवश्य उच्चतर आदर्श की कुछ सीमाएँ हैं उच्चतर आदर्श पर दृष्टि निबद्ध करते ही मैं सभी प्रकार के तथाकथित कर्तव्यों सभी प्रकार के कर्मों को बिना विचारे स्वेच्छा से नहीं कर सकता है मैं असत्य भाषण नहीं कर सकता चोरी नहीं कर सकता मैं वैसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जो अनैतिक हो मैं अपवित्र जीवन जीवन यापन नहीं कर सकता मैं असम्मानजनक तथा अशिष्ट व्यवहार नहीं कर सकता कम से कम सचमुच निष्ठावान और संवेदनशील व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता निर्लज व्यक्ति यह सब तथा और भी अधिक कर सकता है अतः यहाँ भी संवेदनशील व्यक्ति की गतिविधियाँ अविवेकी व्यक्ति से अधिक सीमित है लेकिन यह सीमा उच्चतर स्तर की है उच्चतर आदर्श को ईमानदारी से स्वीकार करने पर हम पाएंगे कि कुछ तथा कथित कर्तव्य उससे मेल नहीं खाते और इन सभी का त्याग अनिवार्य है इसके अतिरिक्त और रास्ता नहीं है अगर हम कोई समझौता करें तो हमें यह जानना और स्वीकार करना चाहिए कि हम दुर्बल हैं लेकिन उसे अपनी दुर्बलता के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए अथवा उसे कर्तव्य तक की संज्ञा नहीं दे देनी चाहिए और यदि कोई समझौता किया जाए तो भविष्य में सभी समझौतों से ऊपर उठने के उद्देश्य से ही किया जाना चाहिए उसे सही ठहराने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए आदर्श को कभी नीचा नहीं करना चाहिए कर्तव्य का प्रश्न अत्यंत जटिल है अतः गीता में कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्म और अकर्म के बारे में मोहित है जैसा पहले कहा जा चुका है जो हमारी प्रगति में सहायक हो वह कर्म है और जो हमारी प्रगति को रोके या बाधक हो वह अकर्म है इसी तरह कहा जा सकता है कि जो हमारे विकास में सहायक हो वह पुण्य है और जो बाधक हो वह पाप है लेकिन ये बहुत लचीली और व्यापक परिभाषा है प्रत्येक स्थिति का गुणवत्ता के अनुसार निर्धारण किया जाना चाहिए और सदा नि का महत्तर के लिए तथा निम्नतर आत्मा का उच्चतर आत्मा परमात्मा के लिए त्याग किया जाना चाहिए इस तरह क्रमशः हम उच्च से उच्चतर कर्तव्य कर्मों के स्तर पर उठते हुए अंत में उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जहाँ सभी कर्म छूट जाते हैं और केवल पूर्ण शरणागति और आत्मविस्मृति के भाव से की गई सर्वभूतों में व्याप्त परमात्मा की भक्तिपूर्ण सेवा ही बची रहती है यही वह आदर्श है जिसका सभी महापुरुष प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरों की आध्यात्मिक सहायता आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने पर दूसरों की आध्यात्मिक सहायता करनी चाहिए लेकिन उतनी ही सहायता करो जितने तुम में सामर्थ्य है अथवा जिनकी सहायता करना चाहते हो उनके लिए प्रार्थना करो अगर पूर्वक तीव्रता से प्रार्थना करोगे तो प्रभु उनके लिए जो उत्तम होगा करेंगे तुम उसी मात्रा में दूसरों की सहायता कर सकते हो जिस मात्रा में प्रभु से तुम्हारे इष्ट देवता के साथ उनका तादात्म्य है अपने स्वयं की सहायता किए बिना तुम दूसरों की सहायता करने में सफल नहीं हो सकते अच्छे तैराक होने पर ही तुम्हें ले जा रही नौका के डूबने पर तुम अपने किसी एक साथी को बचा सकोगे लेकिन तुम सभी को बचा नहीं सकते और प्रयत्न करने पर तुम्हारे से ही सभी डूब जाएंगे अतः विचारपूर्वक निष्पक्ष होकर पहले अपनी शक्ति का अंकन करो उसके बाद अवसर आने पर दूसरों की सहायता करो शिव ने संसार की रक्षा के लिए भयंकर विष किया था उनमें विष से अप्रभावित रहते हुए उसे हजम करने की क्षमता थी पहले शिव सम्मान पवित्रता अर्जित करो तब तुम संसार का विष दूर कर सकोगे कम मात्रा से प्रारंभ ही श्रेयस्कर है आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि और अधिक पवित्र होने पर तुम बिना हानि अधिक मात्रा को हजम कर सकोगे जितना अधिक तुम दूसरों के दुखों का अनुभव करोगे और उनकी सहायता करना चाहोगे उतना ही तुम्हें अनासक्त होना होगा और अपने इष्ट देवता की ओर बढ़ना होगा अपने और दूसरों के लिए प्रार्थना करो चाहे कुछ भी हो प्रभु की सच्ची संतान बनना सीखो और प्रभु से उनमें तथा स्वयं में अविचल श्रद्धा के लिए प्रार्थना करो परमात्मा को अपना सर्वस्व बनाओ तब उन्हें कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकेगा अंतर्यामी परमात्मा के साथ संपर्क बनाए रखने पर तुम जहाँ कहीं भी रहो सदा सुरक्षित रहोगे पवित्र एक निष्ठ और इस दृढ़ निश्चय वाला हो तब तुम निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त करोगे